छोटी मछली जो भाग निकली जॉनसन बहुत पुरानी बात है एक छोटा लड़का था जिसे मछली पकड़ना बहुत पसंद था अगले पन्ने पर आप देखें कि वो कहाँ जा रहा है वो रोजाना मछली पकड़ने जाता था लेकिन उसने आज तक एक भी मछली नहीं पकड़ी थी हाँ ठंड से उसे जुखाम जरूर हुआ था बस एक दिन को छोड़कर और शायद तुम उस बात पर कभी यकीन नहीं करो एक दिन उसने मिट्टी में से कुछ केचुए खोदे और उन्हें एक डिब्बे में डाला फिर उसने पेड़ की एक लंबी टहनी ली वो उसकी मछली पकड़ने की बंसी उसे टहनी को अपने उसने टहनी को अपने कंधे पर रखा और फिर वो मछली पकड़ने चला वो अपने पसंदीदा स्थान पर पहुंचा जहां उसने पहले कभी कोई मछली नहीं पकड़ी थी उसने कांटे में कैचुआ लगाया और फिर कांटे को पानी में डाला फिर उसने इंतज़ार किया वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा फिर उसने एक भीम मछली को आते हुए देखा वो मछली चारों ओर गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल घूमती रही बिल्कुल इस प्रकार उसने कांटे पर लगे हुए कैचियों को देखा फिर उसने अपनी पूँछ हिलाई फिर वो मछली चारों ओर गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल घूमी और फिर वो जहाँ से आई थी वहीं वापस लौट गई बिल्कुल इस तरह हाँ उसने वही किया छोटा लड़का इंतजार करता रहा इंतजार करता रहा बस इंतजार ही करता रहा फिर एक बहुत विशाल मछली आई मछली चारों ओर गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल घूमती रही इस तरह उसने कांटे पर लगे हुए केचुए के देखा फिर उसने अपनी पूछ लाई फिर वो मछली चारों ओर गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल घूमी और फिर वो जहां से आई थी वहीं वापस लौट गई बिल्कुल इस तरह हाँ उसने वही किया छोटा लड़का इंतजार करता रहा इंतजार करता रहा बस इंतजार ही करता रहा फिर एक बड़ी मछली आई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 फिर एक छोटी मछली आई वो मछली चारों ओर गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल घूमती रही इस तरह हाँ उसने वही किया उसने कांटे पर लगे हुए केचू को देखा फिर उसने अपनी पूँछ हिलाई फिर वो मछली चारों ओर गोल गोल गोल गोल गोल गोल घूमी और फिर वो जहाँ से आई थी वहीं वापस लौट गई बिल्कुल इस तरह हाँ उसने वही किया बेचारे छोटे लड़के ने दुखी होकर तय किया कि उस दिन के बाद से वो फिर से कभी मछली नहीं पकड़ी फिर उसने नीचे देखा पानी में उसने पानी में भीमकाय मछली को फिर से वापस आते हुए देखा वो मछली चारों ओर गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल घूमती रही उसने कांटे पर लगे हुए केचुओं को देखा उसने अपनी पूँछ लहराई फिर उसने केचुओं को खा लिया उसके बाद छोटे लड़के ने उस भीमकाय मछली को पानी से बाहर खींचा और उसे एक टोकरी में रखा जिसे उसने पेड़ के नीचे रखा था इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई मछली उसकी पकड़ में आए फिर उसने कांटे में एक और केचुआ लगाया उसने कांटे को पानी में डाला फिर वो विशाल मछली दोबारा वापस आई यह चारों ओर गोल गोल घूमी उसने कांटे में लगे केचुओं को देखा फिर उसने अपनी पूछ लहराई फिर फिर उसने केचुओं को खाया उसके बाद छोटी लड़की ने उस विशाल मछली को पानी से बाहर खींचा और उसे एक टोकरी में रखा जिसे उसने पेड़ के नीचे रखा था इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई मछली उसकी पकड़ में आए फिर उसने कांटे में एक और केँचुआ लगाया उसने कांटे को पानी में डाला फिर एक बड़ी मछली वापस आई यह चारों ओर गोल गोल घूमी उसने कांटे में लगे केचुए को देखा फिर उसने अपनी पूँछ लहराई फिर फिर उसने केचुए को खा लिया फिर छोटे लड़के ने उस बड़ी मछली को पानी से बाहर खींचा और उसे एक टोकरी में रखा जिस उसने पेड़ के नीचे रखा था इस उम्मीद में शायद कभी कोई मछली उसकी पकड़ में आया फिर उसने कांटे में एक और केचुआ लगाया उसने कांटे को पानी में डाला उसने इंतजार किया और इंतजार किया और इंतजार और बहुत जल्दी छोटी मछली भी फिर से वापस आई छोटी मछली चारों ओर गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल घूमती रही उसने कांटे पर लगे हुए केचुओं को देखा उसने अपनी पूंछ ले रही। उसने केचुए को सूंघा छोटा लड़का बहुत शांत बैठा और सोचता रहा जल्दी करो छोटी मछली जल्दी से केँचुआ खाओ फिर मैं घर जाऊँगा और माता पिता को वो सब मछलियाँ दिखाऊँगा जो मैंने आज पकड़ी परंतु पर छोटी मछली ने केँचुए को नहीं खाया वो देखती रही और ताकती रही फिर वो मछली चारों ओर गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल, गोल, गोल और फिर फिर वो जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। छोटे लड़के ने अपनी टोकरी में उस मछली मछली विशाल मचली और बड़ी मछली को रखा फिर वो अपने घर गया जब वो घर गया तो उसकी मां ने मछलियां देखी मां मछलियां देखकर बहुत खुशी हुई माँ ने उन्हें साफ किया और उन्हें रात के खाने के लिए पकाया छोटे लड़के के पिता ने विशाल मछली को खाया माँ ने बहुत बड़ी मछली को खाया और छोटे लड़के ने सबसे बड़ी भीम का मछली को खाया क्योंकि वो बहुत भूखा था हाँ उसने वही किया जब वे भोजन कर रहे थे तब छोटे लड़के ने बताया कि उसने वो मछलियां कैसे पकड़ी और कैसे उस छोटी मछली ने कांटे पर लगे खेचुए को नहीं खाया फिर वे सभी इस बात पर हंसे कि छोटी मछली कैसे भाग निकली समाप्त